माँ की बातें श्रीमती शिरोज बाला राय मेरे शेष जीवन में क्या घटित होगा यह माँ की बातों से मैं अच्छी तरह समझ गई मेरे लिए वन नहीं संसार ही है यह सोचकर मैं खूब रोई मेरा रोना देखकर कर माँ खूब व्यग्र होकर मुझे समझाने लगी माँ ने कहा मैंने भी तो संसार में सारा जीवन बिताया है बेटी तुम तो बहुत छोटी हो धर्म के लिए यहाँ वहाँ जाने पर और भी विपद है मैं कहती हूँ तुम जहाँ जिस अवस्था में चाहे जिस तरह रहो बाहर की गंदगी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर पाएगी ठाकुर है तुम्हें कोई भय नहीं कोई चिंता नहीं इसके बाद ही मैं प्रणाम करके चली आई उस दिन से प्राय रोज ही शाम को माँ के पास जाती और संध्या के पहले ही लौट आती माँ ने आवश्यक साधन भजन की बात कही थी तथा मन में संदेह अथवा प्रश्न उठने पर उसका समाधान करा लेने की बात कही थी लेकिन माँ को देखते ही मैं भरपूर हो जाती थी मन में लगता कि सब हो गया है सब कुछ पा चुकी हूँ और कुछ पाना शेष नहीं है मेरी माँ राज राजेश्वरी इष्ट देवी है गुरु रूप में मेरे सामने खड़ी है मुझे और क्या पाना शेष रहा यह सोचकर अत्यंत आनंद होता है मैं माँ से कुछ नहीं पूछती थी माँ स्वयं होकर जो कहती वही सुनकर परितृप्त हो जाती एक दिन उनसे मैंने कहा माँ तुम अंतर्यामी हो सब कुछ जानती हो फिर भी मैं जोर देकर कहती हूँ कि मैं संसारियों के संसार से अत्यंत घृणा करती हूँ और डरती हूँ मेरा संसार घर द्वार रुपया पैसा कुछ भी नहीं है मैं ये सब चीज़ें जीवन में तुमसे कभी भी नहीं मांगूंगी मेरा प्राण जो चाहता है वह तुम जानती हो वह तुम मुझे दो और संसारियों से मुझे दूर रखो यह कहकर मैं बहुत रोई इन सब बातों के उत्तर में माँ ने मुझे संक्षेप में जैसे एक माँ नितान्त छोटे बच्चे को जिस प्रकार सांत्वना देती है उसी प्रकार माँ ने मुझे समझा दिया मैं भी अपने मन का दुख भूलकर आनंद सागर में डूब गई समय समय पर माँ कहती तुम लोगों के ठाकुर कहते थे माया समुद्र में छलांग मत लगाओ अन्यथा मगर घड़ियाल खा जाएंगे पर तुम लोगों को भय क्या है तुम लोगों के ठाकुर जो हैं श्री श्री माँ अत्यंत प्रदानशील थी परदानशील थी हम लोगों को भी उन्होंने उसी प्रकार रखा है हम लोगों ने स्त्री भक्तों को ही देखा मठ के किसी साधु सन्यासी को अधिक नहीं देखा केवल माँ को देखने से ही समुच्चय विश्व ब्रह्मांड को देख लिया है ऐसी हम लोगों की धारणा हो गई है अब सोचती हूं ऐसा ही मन था करके ही उन्होंने हम लोगों को ग्रहण किया था माँ केवल यही कहती सभी अवस्थाओं में संतुष्ट रहते हुए उनका नाम लेती रहो एक दिन सुधीरा दीदी निवेदिता स्कूल की कई लड़कियों को लेकर माँ के पास आई एक लड़की ने माँ से कहा माँ छिरोद दीदी को आप हम लोगों के यहाँ क्यों नहीं रहने देती वे लड़कियों को भी पढ़ाएंगी और वहाँ निवास भी करेंगी लेकिन मैंने कभी भूलकर भी उन लोगों के पास अपने रहने खाने की बात की चर्चा नहीं की थी इसलिए थोड़ा असंतुष्ट होकर मैं सोचने लगी ये लोग यह सब क्यों कह रही हैं माँ ने कहा संसार में सभी लोग एक काम के लिए नहीं आते तुम लोग पढ़ोगी और लड़कियों को पढ़ाओगी यही तुम लोगों का काम है खिरोध यह सब करने नहीं आई है पढ़ना लिखना अच्छा काम है लेकिन यह सभी के लिए नहीं है लड़कियों के चले जाने पर माँ ने कहा लड़कियों को पढ़ाना क्या आसान काम है मैं बीच में एक बार अपने घर आकर कलकत्ता लौटी तो राधा रानी के लिए एक जोड़ी शंख की चूड़ी ले आई जब उसे वह चूड़ी पहनाने लगी तो देखती हूँ कि वह नाप में बहुत छोटी है उसके हाथ में किसी तरह घुस ही नहीं रही है इसके कारण राधू एकदम से रोने लगी मेरी भी आँखें आंखों से आंसू बहने लगी सोचा इतने साथ साध से ले आई पर राधु के हाथों में पहना न सकी नलनी दीदी सरला दीदी राधु और मैं धीरे धीरे इस बात की चर्चा कर रही थी कि इसी समय माँ पूजा गृह से राधु को पुकार कर बोली तुम लोग सभी यहाँ आओ हम लोगों के जाने पर वे बोली क्या हुआ तब राधु रोती हुई बोली दीदी मेरे लिए इतनी सुंदर शंख की चूड़ी लाई है लेकिन वह चूड़ी मेरे हाथों में नहीं जा रही है छोटी है तुरंत माँ ने कहा तुम लोगों की यह कैसी बात बहू शंख की चूड़ी लाए और वह हाथ में अटे नहीं उसे लेकर पहले ही मेरे पास आना था लाओ तो देखूं कैसे नहीं अटता यह कहकर पाँच मिनट में ही माँ ने राधु के हाथों में वह चूड़ी पहना दी हम सब आश्चर्य में भर गए आंखों में आंसू लिए ही राधू हंसने लगी माँ ने कहा सुंदर चूड़ी पहनी हो ठाकुर को प्रणाम करो मुझे प्रणाम करो और बहू को प्रणाम करो उनके इतना कहते ही मेरी छाती धुक धुक करने लगी सोचने लगी मेरा घर द्वार कहाँ मैं किस जाति की लड़की और मेरे कौन कौन है ये ये सब बातें माँ ने किसी दिन पूछा नहीं मैं माँ से बोली माँ मैं तो कायस्थ की लड़की हूँ राजू मुझे क्यों प्रणाम करेगी माँ दांतों में जीभ दबाकर बोली यह सब नहीं कहते क्या मैं नहीं जानती कि तुम कायस्थ हो या ब्राह्मण इतने दिन से तुम यहाँ हो अब भी क्या तुम कायस्थ ही रही यह कहकर माँ ने राजू से कहा जाओ अपनी दीदी को प्रणाम करो राजू ने तुरंत ठाकुर और माँ को प्रणाम कर मुझे प्रणाम किया मैंने भी राजू को प्रणाम किया माँ खूब हंसने लगी बोली प्रणाम लौटा दिया लेकिन मैं यह सब न समझ पाकर अवाक रह गई